सृष्टि के कण कण में व्याप्त सबके अंदर अंतर्यामी रूप से प्रेरणा दे रहे उस पर ब्रह्मा परमात्मा को नमन करते हुए महापुरुष द्वयों को वंदन करते हुए यहां के समस्त जिज्ञासु श्रोत्रगण सबको अभिवादन करते हुए ऋग्वेदिया ऐतरे उपनिषद है उसके विचार में प्रवृत्व है यहां श्रुति माता जिज्ञासु साधक के लिए बहुत सुंदर ढंग से सृष्टि के प्रकरण के द्वारा जो सृष्टा है तत्व है उसको समझाना चाह रही इसी का नाम है अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच थे तो इसलिए पहले सारा जगत है उसकी सृष्टि बता दिया तत्पश्चात लोकपालों की सृष्टि बता दिया और लोकपालों का जो आश्रय है शरीर आदि है उनकी भी सृष्टि बता दिया और भूख और प्यास है उनको भी स्थान दिया इन देवतों के साथ उसके बाद परमात्मा ने सोचा सबके लिए स्थान भी दिया ये भूख और प्यासे उसको भी व्यवस्था तो कर दिया ये जो जीवन निर्वाह करना हो तभी उनके लिए अन्न की आवश्यकता है बिना अन्न से ये जीवन नहीं रह सकता है जीवन के बिना साधना भी नहीं कर सकता तो इसलिए उन्होंने तपस्या के द्वारा विचार से परमात्मा ने भी तपस्या किया अर्थात विचार ही तप है विचार को भी तप माना है जैसा वहां छांदोग्य उपनिषद में आता है उस प्रजापति के मन में अर्थात परमात्मा के मन में विचार आया क्योंकि ये जो साधक है जिसकी साधना करते हुए उस परम तत्व को प्राप्त करे तो साधक के लिए कोई न कोई आलंबन होना चाहिए आलंबन का मतलब आश्रय कोई न कोई माध्यम होना चाहिए बिना माध्यम से बिना आश्रय से हम चिंतन नहीं कर सकते कारण यह है हमारा मन का स्वभाव बना है किसी ना किसी वस्तु को आश्रय करके इसलिए उस परमात्मा ने सोचा एक ऐसा तत्व में निकलो ऐसा सार है उसको आलंबन करके साधक अपना स्वरूप को प्राप्त करे। तो इसलिए उस प्रजापति ने सबसे लोकान अव्यतप था ये लोक है इन तीनों लोकों को अर्थात प्रतिवील लोक है अंतरिक्ष लोक है और द्यूलोक उनको उन्होंने तपा दिया तपाना का मतलब ये नहीं तवे में रखकर अतवा ये तपाना नहीं जैसा ठंडी लग गई अग्नि के पास जाके हम लोग तपाते शरीर ऐसा नहीं तपाया उन्होंने वहां तपाने का मतलब है अपने आप को तपाना अपने आप को तपाने का मतलब क्या है एकाग्र बुद्धि से चिंतन विचार यही तप है उस परमात्मा ने प्रजापति ने विचार के इन तीनों लोगों का सार में कैसा निकलू किस प्रकार इसके निचोड़ के सार निकालें? फिर आम आदि हो तो दो तो निचोड़ करके रस निकाल सकते थे ये तो लोक है इससे कैसा सार ग्रहण करो उनको लक्ष्य करके उन्होंने खूब विचार किया वो विचार ही तप है चिंतन ही तप है तो तेब्यो अभिदप तेब्यो इन तीनों लोगों को तपाने से तीनों लोगों को लक्ष्य करके विचार करने से त्रय विद्य संप्रावत ये तीन विद्या विद्याद्य का मतलब है तीन वेद वेद का नाम है विद्या का विद्या इसलिए है जहां विद्या रहते हैं वहां अविद्या नहीं रहेगी शास्त्र में बता दिया है महाभारत में विद्या के समान कोई चक्षु नहीं है विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है ये कोई कहे महाराज ये तो नेत्र है इससे हम देख रहे ये नेत्र से देख रहे हम आपात रमणीय है बाहर का जो सुंदरता है चमक झमक है उसको देख रहे इन सबको धारण करने वाला एक तत्व है इन सब का एक आधार है अधिष्ठान है उसको एक चक्षु से नहीं देख सकते तो इसलिए विद्या रूप चक्षु के द्वारा ही आप देख सकते हैं इसलिए विद्या को चक्षु कहा दिया है वो विद्या का मतलब है वेद तो तीनों लोगों को तपा करके अर्थात विचार किया तभी उसका सार रूप से त्रय विद्या तीन वेद निकल गए ऋग्वेद है यजुर्वेद है सामवेद सभी के मन में जिज्ञासा हो सकती है तीन ही वेद क्यों बता रहे महिमना में भी देखिए वहां वहां भी तीन ही संकेत किया है और भगवान गीता में भी तीन ही वेदों का संकेत किया प्रसिद्ध है चार वेद तो तीन वेद क्यों कहा तो तीन वेद से वहां उपलक्षण है अतर्व वेद को भी वहां संग्रह किया जाता है <coughs> अतर्व वेद है ये अतर्व ऋषि के द्वारा संग्रह किया है ब्रह्म के जो चार मुख मानते हैं चतुर्मुख ब्रह्मा। तो चतुर्मुख ब्रह्मा से ये चार वेद निकल गए तो उसमें एक मुख से निकला हुआ वेद इधर उधर बिकर गया था तो कालांतर में जाके अतर्व ऋषि ने उसको संग्रह किया बनाया नहीं संग्रह किया किंतु दक्ष प्रजापति ने उसको मान्यता नहीं दी तो उन्होंने विरोध किया ये वेद नहीं हो सकता है क्योंकि अतर्व ऋषि के द्वारा बनाया हो वहा वेद नहीं हो सकता है भगवान शंकर जी ने तो मान्यता दी थी जानते ही आप लोग भगवान शंकर और दक्ष प्रजापति का है छत्तीस का कड़ा है छत्तीस बोलते छत्तीस का कड़ा क्यों उल्टा है दोनों जो तीन है उसको उल्टा करेंगे तो छह होता है छह को उल्टा करेंगे तो तीन होता है बाकी जितने भी संख्या है एक दूसरे से मिल जाते हैं इन दोनों संख्याओं का मुख विरुद्ध है तीन और छह का अर्थात विरुद्ध का वाचक है तो शंकर जी ने जो मान्यता दिया था इससे भी वो रुष्ट थे दक्षा प्रजापति अपने जो चार भाई हैं सनत कुमार आदि उनको भेजा जाओ शंकर जी से शास्त्रार्थ करो सनत कुमार आदि गए और भगवान से कहा आपसे शास्त्रार्थ करना है भगवान ने कहा मैं शास्त्रार्थ आदि नहीं करता हूं यदि कोई समस्या है प्रश्न है आप पूछ सकते हैं सनत कुमार आदि ने प्रश्न किया भगवान शंकर तो है विद्या के देवता माना जाता है भागवत में भी आया विद्या हम गिरीश सारे प्रश्न का उत्तर दिया तो भी सनत कुमार आदि ने नहीं माना भगवान हम आतर्वेद को नहीं मानेंगे हमारा भाई भी नहीं मानता है यदि सरस्वती आके यदि कहे तभी हम मानेंगे तो भगवान ने कहा सरस्वती को आप ही आह्वान कर दीजिए मुझे कोई आवश्यकता नहीं मैंने तो मान्यता दी तो सनत कुमार ने आह्वान किया सरस्वती को तो मां सरस्वती वहीं प्रकट हो गई तो सनत कुमार आदि ने कहा मां ये जो अतर्वेद को भगवान में जो शंकर जी ने मान्यता दिया आपकी क्या राय सरस्वती ने हाथ जोड़ के कहा जहां शंकर जी ने जो मान्यता दिया वहां कोई ननु नचा संभव ही नहीं है सारी विद्या है उनके पास है तो सरस्वती भी अदृश्य हो गई इसलिए वहां तीन वेद को ही गिनते हैं उपलक्षण अथर्व वेद भी तो उस परमात्मा ने इन तीनों लोकों को तपा करके अर्थात विचार करके तीन वेदों को प्रकट कर दिया उसके बाद इ तीन वेदों को लक्ष्य करके तम अव्यतपत् वेदों को लक्ष्य करके उन्होंने विचार किया चिंतन किया खूब एकाग्र बुद्धि से तभी एकताने अक्षराणी सम्प्रस्तावन ये अक्षर निकल गए उसमें उसी का नाम है व्याति भूर ये तीन वेदों का सार है तो लोगों को तपाने से वेद प्रकट हो गया वेद से ये तीन व्यारिति निकल गई पुनः उस प्रजापति ने इन तीन व्यारितियों को लक्ष्य करते हुए उनका चिंतन किया तो तान अव्य तपते उसे ओंकार प्रकट हो गया ये ओंकार है सबका सार है बीज है अभी देखिये ओंकार को जो प्रकट किया है परमात्मा ने किसे तप से तप का मतलब है विचार चिंतन तो इससे ये संकेत दे रहे श्रुति और सारे शास्त्र है किसी वस्तु को प्राप्त करना है किसी वस्तु को उपलब्ध करना है आपको भी तपस्या करना पड़ेगा बिना तपस्या से प्राप्त नहीं कर सकते बिना योग से प्राप्त नहीं कर सकते वस्तु तो है किंतु उस वस्तु को आप योग के द्वारा ही प्राप्त कर सकते उसी वस्तु को आप तप से ही प्राप्त कर सकते हैं उस वस्तु को आप चिंतन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यह संकेत दे रहे स्रूती तो योग का मतलब क्या है साधन है योग का मतलब है जितने भी हमारी वृत्ति है यही अर्चन डाल रही यही व्यवधान डाल रहे यही प्रतिबंधक हो रहे इन सारे वृत्तियों को प्रतिलोम दो होता है एक अनुलोम क्रम होता है एक प्रतिलोम क्रम अनुलोम का मतलब है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ और ऊपर से दस नौ आठ सात छह ये प्रतिलोम माना जाता है तो ये वृत्तियों को लया करना कारण में एक ही भाव करना यही योग है योग का मतलब है संबंध भी माना जाता है लेकिन संबंध हम कर रहे ऐसी बात नहीं जागृत में भी संबंध करते स्वप्न में भी है सुषुप्ति में भी संबंध हो रहा है तीनों में भी संबंध हो रहा है ऐसा नहीं संबंध करने वाला है कौन कौन संबंध कर रहा है? संबंध जो करने वाला है बीच में एक मन है बीच में मन है एक तरफ से सारा दृश्य पदार्थ है एक तरफ से दृष्टा है बीच में मन है और मन जहां जुग जाता है आपका अधिक से अधिक ये जो हमारा मन है दृश्य के ऊर जाता है क्योंकि वो सजातीय है वो अपने जो सजातीय है जितने भी जो विषय है ये माया का विकार है माया का कार्य है मन भी माया का कार्य है तो सजाति को देखकर दूसरा आकर्षित हो ही जाता है ये नियम है किंतु सजातिया मान करके यदि आप आकर्षित हो कभी धोखा भी दे सकते हैं जैसे एक राजा था राजाओं का एक एक शौक रहता है कोई राजा हमस को रखते हैं और कोई राजा पोपट तोता को भी रखते किंतु आजकल बहुत शौक हो गया कुत्ता रखना ये बहुत शौक हो गया अपने बच्चों को नहीं घुमाएंगे कुत्ते को गाड़ी में घुमाएंगे पंजाब में एक संत थे नंगल के पास अभी भी है वो घूमने जाते थे उधर से कुत्ते घुमा के लेके आते थे पकड़ इन्होंने क्या क्या अपना बचड़ा को ले गए सुबह घुमाते हैं, साथ में बचड़ा को ले गए तो ये हमारी संस्कृति नहीं है भले राजा लोग भी रखते थे ऐसा नहीं है कोई ना कोई विशेष रखते थे चिड़िया राजा के पास हमस एक दिन राजा बाहर बैठे थे आंगन में बगीचे में झूले में झूल रहे थे हमसे भी था तो उतने में उस झूला था बगल में जो पेड़ था उसमें कौवा बैठा था हंस ने देखा ये तो हमारे सजातीय है पक्षित्व जाति वाला है चलो उससे थोड़ा मित्रता तो करके हालचाल पूछ के आ जाए तो राजे से वहां उड़ करके वहां ऊपर जाके बैठ गए कव्य के पास कवा का स्वभाव तो जानते हैं नीतिशास्त्र में कहा पक्षीणाम मायसो धूर्ता चाणक्य जी बता रहे पक्षियों में कव्य के जैसा धूर्त तो कोई है नहीं सबसे धूर्त माना है तो कव्वे ने क्या किया राजा के ऊपर वेट किया और फुर्रा उड़ गया वो राजा ने देखा मेरे ऊपर सारी गंदगी फैली है ऊपर देखते हैं कौआ तो है ही नहीं हमस है गुस्सा आया राजा को अपना बाण उठा दिया हम्स को मार दिया उतने में जो हम्स तड़पते हुए नीचे गिर गए और गिरते हुए बोल रहे न हम काको हम राजम हमसो हम निर्मला जले नीच संगतशा जात, जात जन्मा निरर्तक राजन मैं कौव नहीं हूं मैं तो हम्स हूं निर्मल जल में रहने वाला किंतु ये दुष्ट के साथ मैंने संग किया जात जन्मारर्तक मेरा जन्म निरर्थक हो गया अभी मैं कुछ कर नहीं सकता तो कहने का तात्पर्य यह है कभी कभी सजातीय है मान के करते धोखा देते वैसे ही मन है अपना सजातीय मान करके उनके तरफ से झुकना जाता है और ये मन को धोखा ही देंगे और क्या अपवित्र करेंगे संसार में ही ले जाएंगे और मन का विजातीय है दृष्टा है चैतन्य है देखिये मन जड़ है सारे दृश्य भी जड़ है मन कार्य है सारा ये दृश्य भी कार्य है ये सजातीय हो गया और जो आत्मा है चेतन है इसलिए मनुष्य उसे विजातीय है आत्मा नित्य है मन अनित्य है ये भी विजातीय है ये जो विजाती आत्म के साथ वो संग कम करता नहीं करता है सजातीय में करता है तो जागृत और सपना और सुशुक्ति में भी हम संग कर रहे हैं ये कैसा जागृत में सबको पता है बाह्य पदार्थों से हम संग कर रहे हैं विषयों से संग कर रहे हैं, स्वप्न में भी संग कर रहे हैं वासना के साथ अथा वासना से जो बनाए हुए जो कल्पित पदार्थ है उनके साथ संग कर रहे वासना के द्वारा देखिए वहां कभी राजा है कभी धन है कभी संपत्ति है उनके साथ संबंध कर रहे तो जाग्रत और स्वप्न में तो संग हो रहे तो सुषुप्ते में कैसा संग हो रहे ये जिज्ञासा हो सकती है सुषुप्ति में जाके वो दृष्टा के साथ संग कर रहे दृश्य का संबंध छोड़ दिया दृश्य के साथ एक ही भाव होता है दृष्ट के साथ एकाकार होता है सुषुप्ति में इसलिए वहां भी संग हो रहे तो संग वहां भी हो रहे किंतु तो वो संग रंग नहीं चढ़ रहा है। कारण है बीच में एक पर्दा है व्यवधान है माया पड़ी है अज्ञात ब्रह्म के साथ जुड़ रहे तो इसलिए योग का मतलब है सारे वृत्तियों को निरोध करके अपने स्वरूप में स्थित करना हमारे जो मन है इसकी पांच भूमिका मानी पांच वृत्ति तो है ये भूमिका भी पांच मानी अर्थात मन की पांच अवस्था सबसे पहले जो हमारे मन की अवस्था है मूड अवस्था मानी मूड का मतलब है जहां तमोगुण प्रदान होकर कितव्य क्या करना क्या नहीं करना ये विचार नहीं रहता ये मूड अवस्था है दूसरी अवस्था है क्षिप्त अवस्था मानते क्षिप्त का मतलब है जहां रजोगुण प्रदान होकर जहां व्यक्ति बाह्य विषयों में ही प्रवृत्त हो जाता है उस अवस्था को क्षिप्त अवस्था बोलते हैं तीसरी जो है विक्षिप्त अवस्था मानते हैं विक्षिप्त अवस्था में उसके अंदर सत्वगुण आ जाता है बीच बीच में रजोगुण आके व्यवधान डालता है अभी देखिए विक्षिप्त अवस्था में भी वो समाधि लगा सकते हैं। योग नहीं है समाधि और योग एक नहीं है बहुत लोग समाधि और योग एक मानते हैं, नहीं पतंजलि ने वहां स्पष्ट कहा दिया है विक्षिप्त अवस्था में भी जाके वो समाधि लगा सकते जिज्ञासा हो सकती है महाराज विक्षिप्तावस्था और समाधि ये कैसे होगी देखी गई है महाभारत में देखिए जयद्रथ है सिंधु देश जा रहे थे बीच में वहां द्रौपदी को देखा उन्होंने जल्लाने जा रहे थे द्रौपदी तो द्रौपदी को उन्होंने अपहरण किया इधर युधिष्ठिर ने बता दिया द्रौपदी तो जल लाने के लिए गई बहुत समय हो गया कहा गई भीम और अर्जुन जाके देखते हैं उसके जो मिट्टी की गगरी है टूटी उनको मालूम पड़ता है कुछ ना कुछ यहाँ घटना हुई बाद में जयद्रथ को पकड़ के लाते यद्यपि वो मृत्यु दंड देने वाले थे तभी कहा दिया अर्जुन ने नहीं जो युधिष्ठिर जो निर्णय करेंगे वही निर्णय होगा युधिष्ठिर के पास ले आ जाते युधिष्ठिर कहते हैं यद्यपि आप मृत्यु दंड के योग्य हैं किंतु मृत्यु दंड नहीं देंगे तुझे यदि दंड दिया तो हमारी जो भयन दुश्शला है विधा हो जाएगी इसलिए मृत्यु दंड नहीं देंगे दंड तुझे देना ही पड़ेगा तो इसलिए सारा बाल मुड़वा करके पांच छोटी रखी थी उनकी शेर वो तो सबसे बड़ा अपमान है उसके बाद विक्षिप्त हुए जयद्रथ वापस नहीं गए भगवान शंकर जी की आराधना किया समाधि लगा दिया भगवान शंकर जी प्रत्यक्ष भी हो गए और शंकर जी ने कहा वर मांगो तो उन्होंने कहा मैं पांच पांडवों को एक दिन हरा सकता। शंकर जी ने कहा नहीं अर्जुन को छोड़कर के चारों को एक दिन के लिए आप भारी पड़ेंगे क्योंकि अर्जुन को मैंने पाशुपथ आस्त्र दिया इसलिए अर्जुन को छोड़कर करके देखिये कहने का तात्पर्य है विक्षिप्त अवस्था में भी समाधि लगा सकते हैं जितने भी बड़े बड़े राक्षस हैं रावण हो अथवा हिरण्यकशो है साधना की उन्होंने वर्षों वर्ष समाधि तो लगा दिया किन्तु वो योग नहीं योग का मतलब है सीधा परमात्मा के संबंध समाधि का मतलब है परमात्मा का जो वैभव है उसके साथ संबंध उसको प्राप्त करने के लिए समाधि लगाते तो विक्षिप्त अवस्था में भी समाधि हो सकती है किंतु योग नहीं माना जाता चौथी अवस्था है वहां एकाग्रता मानी मन की एकाग्रता का मतलब है उसका मन निरंतर उस दृष्ट के तरफ से लगा है परमात्मा का जो विभूति है माया है उनमें नहीं उस माया का जो अधिपति है माया को जो सत्ता देने वाला है माया का जो आश्रित है उसके साधन में लगे निरंतर एकाग्रता एकाग्रता को भी समाधि में माना है वो योग भी माना है कारण ये है वो परमात्मा का विभूति को नहीं चाह रहे उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं है इसलिए एकाग्रता अवस्था समाधि भी है योग भी माना पांचवी जो भूमिका है निरुद्ध माना है निरुद्ध अवस्था निरुद्ध अवस्था का मतलब है सारी जो वृत्तियां लय हुई सूक्ष्म रूप से रही वहां से संप्रज्ञात समाधि और योग शुरू होता है संप्रज्ञात समाधि भी और असंप्रज्ञात समाधि तो इसीलिए हां योग आवश्यकता है परमात्मा ने भी योग किया विचार किया चिंतन किया यदि परमात्मा ने विचार के द्वारा साधन के द्वारा यदि उत्पन्न किया हम लोग बिना साधन से कैसा प्राप्त कर सकते इसलिए योग चाहिए भगवान बाश्यकार जी ने वहां स्पष्ट बता दिया है योग के विषय में योगश्य द्वारम प्रथमम द्वारम वांग निरोध योग का जो प्रथम जो शीडी है वाणी का निरोध वांग निरोध तो वाणी का क्यों निरोध करे और योग के साथ उसका क्या संबंध है वाक संयम करने से आप योग के तरफ से जाएंगे ऐसा कैसा है देखिए वाणी के संयम के बिना योग में आप नहीं जा सकते क्योंकि आप वाणी के द्वारा बोलते हैं उसमें एक तो आपकी ऊर्जा भी समाप्त होती है इसलिए कहा दिया है धातु क्षयाद वाक् क्षय गरीयशी एक और आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतना झूठ ही बोलेंगे ये निश्चय है जितना कम बोलेंगे उतना आप झूठ भी कम बोलेंगे क्योंकि हम जो भी बोलेंगे शास्त्र का विषय तो नहीं बोलेंगे इधर का उधर का उसमें पूछ लगा के बोल देंगे दौड़ गया है क्या बिल्ली उसके बाद होते होते वो शेर बन जाता है एक ने कहा बिल्ली दौड़ गए उस आगे बढ़ने नहीं नहीं कुत्ता दौड़ गया तो तीसरे के जाने के बाद नहीं वो चिता है आगे जाके शेर हो जाता बढ़ाते बढ़ाते तो इसलिए वाणी का संयम आवश्यक है वाणी का संयम होने से मन का भी संयम होता है एक दूसरे के साथ पूरक है जो भी व्यक्ति जो बोलता है उससे पहले चिंतन करता है मन से चिंतन करता है वाणी से बोलता है उसके बाद जो कार्य करता है उसको महात्मा माना है वचस््य एकम मनस््य एकम कर्मण्य एकम महात्मा कभी कभी सोता कुछ व्यक्ति बोलता कुछ करता कुछ दुरात्मा उसको दुरात्मा कहा गया है इसलिए विचारक पुरुष ही पहले विचार करता है और उसके बाद वाणी में रहती वाणी को प्रेरणा देता है और वैसे सही कार्य करता है यदि वाणी से बोलना हो आपको मन से चिंतन करना पड़ेगा तो मन भी स्थिर नहीं होगा वाणी स्थिर हो गया मन भी स्थिर हो जाता है इसलिए मौन का विधान किया है शास्त्र में 15 दिन में एक बार मौन रहना चाहिए कम से कम ऐसा माना जाता है मौन भी दो प्रकार का है एक काष्ट मौन है एक आकर मौन बोलते हैं कभी कभी हम वाणी से मौन तो रहते हैं। बहुत लोग रहते हैं महात्मा लोग लंबे लंबे पेपर में लिस्ट में लिख के देते अरे ऐसा मौन काय के लिए बोलने से क्या अपत्य थोड़ा सा बोल ही सकते हैं है वो भी मौन है इसको आकार मौन हैं का काष्ट मौन का मतलब है बोलते भी नहीं ना लिखते भी ना कोई संकेत भी नहीं देते ना मन से कोई क्रिया हो रही है न इंद्रियों से अर्थात वाणी से भी कोई क्रिया नहीं तो इसीलिए वो बोलता भी नहीं कुछ नहीं करता है ना संकेत भी नहीं देता है जैसा मिल गया वैसा ही किंतु ये जो काष्ट मौन है ये कठिन होता है आकर मौन कोई भी ले सकते हैं किसको बुलाना हो तो ऐसा करेंगे एक मौन से ऐसा करते थे मंडली में अर्थात बुलाते थे तो वो मौन कठिन नहीं है जल पीना होता पर ऐसा किंतु काष्ट मौन कठिन होता है तो इससे क्या होता है वाणी और मन का संयम इसलिए वहां भगवान बाश्यकार ने कहा योगश्या प्रथमं द्वार वांग निरोधः वाणी का निरोध दूसरा साधन बता रहे हैं अपरिग्रह परिग्रह का मतलब है जितना आवश्यकता है उससे भी अधिक संग्रह करना उसका नाम है परिग्रह माना है शरीर यात्रा तथा शरीर निर्वाह करने के लिए जितना आवश्यक है उससे भी ज्यादा देखा जाता है पहनना है थोड़े से कपड़े उनके पास ढेर से लगा रख आय के लिए देख करके प्रसन्न वो पहन भी नहीं सकते दिन में एक पहनेंगे तो भी समाप्त नहीं होंगे किसी किसी के पास देखिए घड़ी इतनी पड़ी रही है प्रतिदिन लगाने पर हफ्ते में भी तभी भी ये परिग्रह परिग्रह सबसे बड़ा दोष माना है साधक के लिए तो इसलिए वहां बताया अपरिग्रह और निराशा निराशा मतलब है किसी के प्रति आसक्ति इच्छा नहीं किसी में भी आशा नहीं रहने आशा बंधन का कारण है आशा पाश शर् बद्धे भगवान जी बता रहे मनुष्य को बांधने वाले क्यों नहीं आशा ही है अन्यथा ये परमात्मा का स्वरूप है आशा ने मनुष्य को ऐसा बना दिया उसके प्रति आसक्ति हो जाती है ममता बुद्धि आती है जैसा मान लीजिए कोई बना दिया मकान ईट पत्थर को जोड़ करके और हो गया मेरा इसलिए किसी ने कहा कंकड़ चुन चुन महल बनाया मूरख घर मेरा रे ना घर तेरा ना घर मेरा चिड़िया रईन बसेरा रे न ना तेरा है न मेरा है जैसा चिड़िया रइन बसेरा है वैसा है किंतु मूरख कहते मेरा मेरा तो ये आशा है ये जो आशा भी है उसको छोड़ना चाहिए इसलिए निराशा कहा दिया निरीहा बोल बोलतो कामना सारी जो कामना से रहित होना चाहिए जब तक मनुष्य के अंदर कामना रहेगी तब तक वो कामेश्वर परमात्मा के वो नहीं जा सकते तो इसलिए भगवान जी ने एक जगह ये कामराज और यमराज इन दोनों का तुलना किया है। तोलन कियामश काम चारतम्य विचार्यणे महदिलोके हित क्यमो प्रिया सन् कामस्वर्तम कुरुते प्रिया सन यम और ए कामना इनमें अंतर क्या है यमराज का नाम सुनकर हरेक हरे व्यक्ति डरता है अभी यमराज गए तो बोल तो डर जाएंगे किंतु काम को लेकर कोई डरते नहीं विचार करके ही देख के भगवान भाष्यकार बोल रहे यमश कामश तारतम्य बहुत अंतर है दिन और रात्रि के समान है कभी ये अंतर मालूम पड़ेगा विचार माने, जब तक आप विचार नहीं करेंगे जब तक चिंतन नहीं करेंगे तब तक अंतर नहीं दिखेगा किंतु विचार करने पर महादस्ति लोके इस लोक में बहुत अंतर देख सकते क्या अंतर है हितम करोत्यशमो यमोप्रियासन यद्यपि यमराज अप्रिय मालूम पड़ता है सबका प्राण हरण करता है इसलिए यमराज से सभी द्वेष करते हैं, क्योंकि प्राण हरण करने वाला भले ही वो अप्रिय है किंतु हित कर रहा है हितम करोति यमराज किसी का हित नहीं कर सकता ये निश्चय है उसका नाम है यमधर्मराज यदि आहित करने वाले का नाम धर्मराज कैसा पड़ेगा और वो कभी अपना मर्यादा को भी नहीं छोड़ता है इसलिए योग्य लोग भी उसी यमराज को भी धोखा देते हैं उसी का नाम है काल कहते का जैसा हरेक व्यक्ति का अपने प्रारब्ध के अनुसार आयु मिली है देशा मान दीजिए किसके सौ साल है तो यमराज सौ साल के आसपास आएंगे योगी को मालूम पड़ता है वो क्या करता है प्राण अपना भ्रू से ऊपर चढ़ाते हैं यमराज आके देखता है वापस जाता है यमराज का अधिकार यहां तक कि मानते है? आज्ञा चक्र तक उससे ऊपर उसी को गुरुद्वार भी कहते है ब्रह्म द्वार भी कहाँ से यमराज कभी भी नहीं ले जा सकते उनका अधिकार नहीं तो योगी लोग प्राण को ऊपर चढ़ाते हैं, यमराज देखकर के वापस जाते हैं। तो बारह सौ साल तक नहीं आएंगे वो ईमानदार है वो तो, तो दूसरे सौ साल में आते हैं, तभी भी प्राण चढ़ाते है योगी लोग यमराज वापस जाते उसी का नाम है काल वंचना कहते तभी योगी अनेक वर्ष तक जीवित रहते उसी यम से हम डर रहे हैं। वो कितना ईमानदार है वो बीच में कभी नहीं करता इसलिए भगवान बाह्यकार जी कह रहे हितम करोती हित करता है हितम करोत्यशमो अप्रियासन ऊपर से वो अप्रिय जैसा देख रहे किंतु तो हित कर रहे कभी कभी देखिए कोई दवा कड़वी होती है ऊपर से मालूम पड़ रहे कड़वी किंतु हित कर रहे करेला है किसी किसी को करेला सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लगते किंतु हित कर रहे डायबिटीज वालों के लिए अब गुड़ है मिठाई है अच्छी लग रहे किंतु अहित कर रहे वो वैसे ही यमराज ऊपर से देखने पर अहित जैसा मालूम पड़ता है किंतु हित करता है कामस्वनर्तम कुरुते प्रियासन किंतु ये जो कामना है है प्रिय है ऊपर से बहुत अच्छे लगते हैं किंतु वो आहित कर है क्यों ऐसा भगवान बाश्यकार ने कहा यमो असतामेव करोत्यनर्थ यमराज कोई जो दुर्जन है जो पापी है उनका अनर्थ करता है और जो सतमहापुरुष है उनका हित ही करता है हम लोग जो उपनिषद सुनते हैं कटोपनिषद क्या नचिकेता का उन्होंने आहित किया नचिकेता का गुरु बन के उनके पूजा भी किया उनके और उनको उपदेश भी किया तो इसलिए यमराज है सज्जनों का हित ही करता है इसलिए हाँ बता रहे निरीहा सबसे पहले वाणी का निरोध उसके बाद अपरिग्रह और उसके बाद निराशा और निरीहा और नित्यम एकांतशीलता सदा एकांत में रहना देखिये एकांत का भी दो अर्थ है एकांत का मतलब है जहां भीड़भाड़ से रहता है पवित्र देश को भी कहते हैं गीता में भी बता दिया और दूसरे एक अंत एक ही परमात्मा अंत आश्रय का अंत का मतलब है आश्रय भी होता है एक परमात्मा ही आश्रय जिसका है उस परमात्मा में ही सदा रहना तो किसी के मन में जिज्ञासा हो सकती महाराज परमात्मा में यदि रहे तो सारा व्यवहार कैसा करे व्यवहार तो नहीं चलेगा अरे व्यवहार तो अपने स्थान में है व्यवहार जो कर रहे हैं आप शरीर से इंद्र से चिंतन तो कर रहे हैं आप मन से कुछ व्यवहार है मन का होता है वो अलग बात है बाकी जितना भी व्यवहार है जैसा हम चलते जा रहे यहां से और इधर से वार्तालाप भी कर रहे थोड़ा विचार कर रहे किस मार्ग से उस मार्ग का परिचय वो आराम से जा रहे इधर बात भी कर रहे वैसे ही सही काम करते हुए भी चिंतन कर सकते तो इसलिए बोल रहे एकांत अर्थत परमात्मा में भी और इसलिए बोल रहे नित्यम एकांतशीलता ये योग का प्रथम द्वार माना है तभी जाके हम भी उस परमात्मा के समान उस तत्व को जान सकते इसलिए तपस्या आवश्यकता है चिंतन आवश्यकता है बिना चिंतन से बिना विचार से परमात्मा ने भी सृष्टि नहीं किया तो हम तो उससे भी और भी नीचे हैं, तो हम लोगों को भी तपस्या करना तरित उपनिषद में भी देखिए स्पष्ट वहां श्वेत को बता दिया उन्होंने जाके पिताजी से प्रार्थना किया भगवान मुझे ब्रह्म तत्व का आज के लड़के जाके कहेंगे पिताजी आपके पास कितनी संपत्ति है सारी दे दीजिए। किंतु श्वेतकेतु ने भी संपत्ति मांगी पिता से ऐसी नहीं उन्होंने जो संपत्ति मांगी है दैवी संपत्ति मानुष्यवित्त को नहीं मांगा उन्होंने भगवान आपके पास जो विद्या है ब्रह्म विद्या है वो तत्व मुझे बता दीजिए पिता ने वहां बता दिया प्राणो मनो विज्ञानम अन्नम ब्रह्मे थे और उसके बाद वहां ब्रह्म का लक्षण भी बता दिया यतो तो वह इमा नि जायंते ये करके और तुम तप करो <coughs> लक्षण भी बता दिया साधन भी बता दिया और तप करो तप से ही तुम जानो बिना तप से तुम नहीं जान सकते तो तप का मतलब है विचार तो उन्होंने एकांत में बैठ के विचार किया पिताजी ने ये लक्षण बता दिया जिससे सारे जगत की उत्पत्ति हो रही है। एक नहीं सारा जगत जिसमें सारा जगत स्थित है और जिसमें सारा जगत लया हो रहे वो ब्रह्मा है किंतु ये कैसा बता दिया अन्न है प्राण है करके उन्होंने घटा के देखा पहले अन्न को ही उन्होंने ब्रह्मा मान लिया क्योंकि पिताजी ने बता दिया था अन्न है प्राण है मन है करके लक्षण घटा दिया अन्ना द्वाइमानी भूतानी जायंती क्योंकि अन्न से ही सारे प्राणी उत्पन्न हो रहे अन्न का मतलब है खाया हुआ अन्न का जो सप्तम धातु है शुक्र और शोणित सारे जगत उससे उत्पन्न हो रहे और अन्न में ही स्थित है और अंत में जाके किसी ना किसी का अन्न ही बन रहे हम लोग भी किसी ना किसी का अन्न ही बनेंगे मरने के बाद तो इसलिए उन्होंने सोचा अन्न से ही अन्न ब्रह्म हो सकता है तो विचार करते करते उन्होंने सोचा अरे अन्न तो ब्रह्म नहीं हो सकता अन्न तो परिवर्तन होने वाला है अन्न तो नाशवान है अन्न उत्पन्न हुआ है ये ब्रह्म कैसा होगा पिताजी ने यह कैसा कहा दिया अन्न करके दोबारा गए पिताजी से भगवान ये अन्न ब्रह्म तो नहीं हो सकता तप करो पिताजी ने कहा नहीं तप करो बताया नहीं दोबारा जाके विचार किया खूब विचार किया बैठ के उसके बाद उन्होंने सोचा हां प्राण ब्रह्म हो सकता है प्राणाद्वायमानी भूता निजायंत क्योंकि जब तक प्राण है तब तक सृष्टि मरा हुआ व्यक्ति सृष्टि नहीं कर सकता विचार किया अंततः सोचे प्राण भी कार्य है प्राण भी नष्ट होता ये ब्रह्म नहीं होगा दोबारा गए पिताजी से पिताजी मुझे ब्रह्म के विषय में बता दीजिए प्राण तो ब्रह्म नहीं हो सकता तो उन्होंने कहा बेटा तुम और तपस्या करो तेरी तपस्या अभी तक परिपक्व नहीं हुई है और भी तपस्या करो दोबारा जाके एकांत में विचार किया उन्होंने मन तक पहुंच गए मन को ही ब्रह्म मान लिया सारा जगत मन से उत्पन्न होता निश्चय करके दोबारा तो विचार किया मन कैसा ब्रह्मा हो सकता है मन तो थक जाता है सुषुप्त में मन भी नहीं रहता है तो ये ब्रह्मा नहीं हो सकता दौड़ते दौड़ते गए पिताजी से पिताजी मन भी ब्रह्मा नहीं हो सकता आपने कैसा बता दिया और भी तुम तप करो और भी चिंतन करो अभी भी और भी, भी आपके अंदर दोष है उसके बाद उन्होंने बुद्धि को माना निश्चय के हां बुद्धि तो हो सकती है, खूब विचार करते करते बुद्धि भी उनको ठीक नहीं लगा अरे बुद्धि कैसा ब्रह्म होगा बुद्धि से ही सारा जगत की उत्पत्ति स्थिति लया नहीं हो सकती स्वयं बुद्धि भी लया होती है पिताजी के पास आ गए पिताजी अभी तक मुझे समझने नहीं आ रहे यहां तक तो पहुंच गया तो ब्रह्म नहीं होगा उन्होंने कहा नहीं और तपस्या करो उस तप के द्वारा ही तुम जानो विचार के द्वारा ही तुम जानो दोबारा उन्होंने विचार किया आनंदा देव आनंदाद्यमानी भूतानी जायंत आनंद से ही सारा जगत उत्पन्न हो रहे आनंद में स्थित है आनंद में लय पिताजी आनंद तुम अभी समझ गए अर्थात परमात्मा है आनंद स्वरूप है सत्यम जानम अनंतम ब्रह्म देखिए वो यहां तक पहुंच गया किससे तपस्या से विचार से वैसे ही हम विचार ही करें ये मनुष्य से हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं ये जो हमारा जो अभी जो स्वरूप है पांच कोशों से आवृत्त है विचार करते करते पांच कोश के अंदर एक तत्व है वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं तभी उसमें स्थित हो सकते हैं तभी जाके आत्यंतिक दुख निवृत्ति परमानंद प्राप्त ये शास्त्र ही दृष्टि दे रहे तो आगे का विचार हम लोग कल करें ओम शांति शांति शांति